बृहदाननकोपनिषद भाष्यार्थ अध्याय दो ब्राह्मण तीन अध्यात्मूर्तामूर्त के विभाग विभागपूर्वक मूर्त का वर्णन अथा अध्यात्म अथाध्यात्मे मूर्त प्राण्च यत्मनाशतमेतस्थित सत्य मृत्य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 मूर्ति का इस मर्ति का इस स्थित का एवं इस सत का सार है या सत का ही सार है अथाधुनाध्यात्म मृता मूर्तो विभाग उच्यते कि तन्मृत इदमें किं चेदम यदन प्राण्च वायुर्जा अंतरभ्यरे आत्मनात्मकाशरस्थ से यद वर्जयित्वा यद्यक्षरिभकम भूतत्रयम एतन मृत मित्यादि समान मन पूर्वेण अथ अब मूर्ता मृत मुर्त का अध्यात्म विभाग बतलाया जाता है वह मृत क्या है यही है यह क्या है जो प्राण वायु से भिन्न है अर्थात इस आत्मा शरीर के भीतर जो आकाश है और जो देहस्थ प्राण है इन दोनों को छोड़कर जो शरीर के आरंभक तीन भूत हैं वे ही मर् हैं इस प्रकार अन्य सब पूर्व समझना चाहिए एक रस युरी आध्यात्मिक शरीरामंभक कार्यसारे ही सारेण सारवदिद शरीर समस्त यहाँ दैवतम आदित्यमंडलना इस सत् का ही य जो चक्षु है रस है अर्थात आध्यात्मिक यानी शरीरारंभक भूतों का यही रस यानी सार है जिस प्रकार अधिदैवत मूर्त वर्ग आदित्य मंडल के कारण सारवान है उसी प्रकार यह समस्त शरीर उस सार से ही सारवान है चक्षुसि एव प्रथमे संभवत संभवत इति तेजो रसो निवर्ततालिंगात तेजस ही ते चक्षु एक सार आध्यात्मिकम भूतत्रयम सतोहेश रस इति सारत्वे हेतु शरीर के अवयवों में प्रथम होने के कारण भी चक्षु सार है उत्पन्न होने वाले जीव के सबसे पहले नेत्र ही उत्पन्न होते हैं इस विषय में अग्नि तेज रूप रस वाला हुआ यह लिंग है चक्षु भी तेजस ही है आध्यात्मिक भूतत्रय चक्ष सार वाले ही हैं यह सत्का ही रस है यह कथन सत तीनों भूतों का चक्षु के मूर्तत्व एवं सारत्व में हेतुत्व प्रतिपादन करने के लिए है तात्पर्य कि चक्षु मूर्त है अतः उसका तीनों मूर्त भूतों का कार्य होना उचित ही है क्योंकि वह मूर्त के समान धर्म वाला है तथा देह के संपूर्ण अवयवों में प्रधान होने के कारण वह आध्यात्मिक तीनों भूतों का रस सार है यह सिद्ध होता है आध्यात्म अमूर्त का उसके विशेषणों सहित वर्णन प्राणस्य से हीतव वर्णन अथात प्राण सेमनाश एक अमृत में तैतमृत यत एक तस्ो योज दक्षिणे क्षण सरस अब अमूर्त का वर्णन करते हैं प्राण और इस शरीर के अंतर्गत जो आकाश है वे अमृत हैं यह अमृत है यह यत है और यही त्यत है उस इस अमृत का इस अमृत का इस यत का इस त्यत का यह रस है जो कि यह दक्षिण नेत्रांतर्गत पुरुष है यह त्यत का ही रस है अथाधुना अमृत यत परिशेषितम भूत अन्यत् से यातराम्नाश एददूत अनत्वत एक यो दक्षिणे छन्पुरषा दक्षिणे छन्नीति विशेषग्रहण शास्त्र प्रत्यक्षिंग दक्षिणेक्षुण विशेषता धिष्ठातृत्व शास्त्र प्रत्यक्षसु तथा प्रयोग दर्शनात ये स रस इति पूर्वविशेषणा अमूर्तवा सारत्व एस हे तत्व अथ अब अमूर्त का वर्णन किया जाता है जो बचे हुए दो भूत प्राण और यह देहांतर्गत आकाश हैवे वे अमूर्त है शेष अर्थ पूर्वत है इस त्यत का यह रस यानी सार है जो कि यह दक्षिण नेत्रांतर्गत पुरुष है दक्षिण नेत्र में इस प्रकार विशेष नेत्र का ग्रहण शास्त्र प्रत्यक्ष होने के कारण है लिंग देह का विशेष रूप से दक्षिण नेत्र में अधिष्ठात है ऐसा शास्त्र का प्रत्यक्ष है क्योंकि समस्त श्रुतियों में ऐसा ही प्रयोग देखा गया है यह त्यत का ही सार है यह कथन पूर्वत विशेष रूप से ग्रहण न होने के कारण त्यत अमूर्त दोनों भूतों का दक्षिण नेत्र स्थित पुरुष के अमूर्तत्व और सारत्व में ही हेतुत्व प्रद प्रतिपादन करने के लिए है इंद्रियात्मा पुरुष के स्वरूप का वर्णन ब्रह्मण उपाधिभूतोर मूर्तामूर्तोर कार्यकरण अध्यात्माधी अध्यात्माधिदत विभागो व्याख्या सत्य शब्द वाच्ययोः दानी सत्य शब्द के वाच्य एवं ब्रह्म के उपाधिभूत अध्यात्म और अधिदेवत मृता मृत मुर्त के विभाग का कार्य करण भेद से विभाग किया गया अब तस्तः पुरुष सेपमें यथा महारजन वाचो यथा पांडवा यथेन्द्र गोपो यथानेचीथ पुंडरीक यथा सकृद्युत्मक सकृद्युते अस्भवती या एवं वेदा थात आदेशो नेति ने नदि नेत्यन पर नाम सत्य सत्यमित प्राणा वै सत्यम तेजा मेष उस इस पुरुष का रूप ऐसा है जैसा हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र जैसा सफेद ऊनी वस्त्र जैसा इंद्रगोप वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाला एक लाल रंग का कीड़ा जैसे अग्नि की ज्वाला जैसे श्वेत कमल और जैसी बिजली की चमक होती है जो ऐसा जानता है उसकी श्री बिजली की चमक के समान सर्वत्र एक साथ फैलने वाली होती है अब इसके पश्चात नेत्य नेति यह ब्रह्म का आदेश है नेत्य नैति इससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है सत्य का सत्य यह उसका नाम है प्राण ही सत्य है उनका यह सत्य है अश तस्तर करुणात्मनोंग् रूप वक्षामो वासनाम मृतामतवासना मुर्त विज्ञानमय संयोग विचि पटभितचित्र मेन्द्रजालमृगतृष्टीकोप्यामोहादमेतावन्मात्रमे आत्मे विज्ञानवादिवैनाशिका यहांता एक तुबे वासना पट रूपवद्दात्मनो द्रव्य गुण्ति नैयायि वैशेचिपन्नादत्म त्रिगुण स्वतंत्र प्राधाश्रिय पुरुषा हेतुना प्रवर्तत शरीर रूप पुरुष की वासना में मूर्ता मूर्त स्वरूप की वासना और विज्ञानमय के सहयोग से उत्पन्न हुए वस्त्र या भित्ति पर लिखे हुए चित्र के समान विचित्र तथा माया इंद्रजाल एवं मृग तृष्णा के समान सब प्रकार के व्यामोह के आश्रयभूत रूप का वर्णन करते हैं जिसमें कि विज्ञानवादी वैनाशिकों को ऐसा भ्रम हो गया है कि बस इतना ही आत्मा है न्यायिक और वैशेषिक ऐसा मानने लगे हैं कि यह वासना रूप पटके रूप के समान आत्मा नामक द्रव्य का गुण है तथा सांख्यवादियों का मत है कि यह तीन गुण वाला स्वतंत्र एवं प्राधान रूप आश्रय वाला अंतकरण पुरुषार्थ के हेतु से आत्मा के लिए प्रवृत्त होता है औपनिषद मन्या प्रक्रिया रचयती मृता मृत राशिरेक परम राशि उत्तमः ताभ्याम उत्तम मध्यम हकिल तृतीय हकर्ता भोक्ता विज्ञान अजातशत्रु प्रतिबोधि सह विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा सय प्रता कर्मराशि प्रयोज्य पूर्वोक्तो मृता मृतभूतराशि मुर्त साधन चेती त्र चाकिक सह सिंगाश्रयस्थ स कर्मराशि पुनस्तंत्र सांख्यत्व सांख्यभया कर्मराशि पुष्पाश्रय गंध पुष्पिगे पुट तैलाश्रयवत्िंग वियोगे पर सरमात्मक किलान्यत आगते हैं गुणेन कर्मण सगुण निर्गुणों सन्कर्ता भोक्ता बद्यते मुच्यते इति वैशेषिक अपि सच चितरती स रागंतुकः स्वतो निर्गुण एव परमात्मैक देशत्वात् परमात्में उत्थिता अविद्या अनागंक्युपर वदनात्मया कलनया सांख्यचित मन वर्ज कोई कोई अपने को उपनिषद सिद्धांतावलंबी मानने वाले भी ऐसी प्रक्रिया रहते हैं एक तो मूर्ता मूर्त राशि है और दूसरी परमात्म संज्ञक उत्तम राशि है तथा अजात शत्रु द्वारा जगाए हुए कर्ता भोक्ता विज्ञानमय के साथ जो विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा का समुदाय है वह पूर्वोक्त दोनों से भिन्न तीसरी मध्यम राशि है विद्या पूर्व प्रज्ञा और कर्म का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 भूत राशि से आने वाली वह कर्म राशि स्वतः निर्गुण ही है क्योंकि वह परमात्मा का ही एक देश है स्वयं उत्पन्न हुई अविद्या, अविद्यागंतुका होने पर भी पृथ्वी के धर्म ऊसर के समान अनात्मा का धर्म है इस प्रकार इस कल्पना से वे सांख्य मतावलंबियों के चित्त का भी अनुसरण करते हैं सर्वेत तार्किकी है, सर्व है? सर, सामंजस्य पश्यन्ति पश्यन्ति च कल्पनियामणीय पश्योपनिष्सीध्धातरव्याय पश्य कथम उत्ता सवयव परमन संसारिस्सकम फलदेशसरणाननपत्तिदो दोषा नित्यभेदे चान पेणईकुपत्ति तार्किकों के साथ सामंजस्य की कल्पना करके वे इस सारी व्यवस्था को रमणीय मानते हैं किंतु औपनिषद सिद्धांत को तथा सब प्रकार की युक्तियों से आने वाले विरोध को नहीं देखते सो किस प्रकार परमात्मा का सवयवत्व स्वीकार करने पर उसमें संसारित्व संचित तथा कर्मफलभोग के स्थान में उत्पन्न होने की अनुपत्ति आदि दोष बतलाए ही गए हैं यदि उनमें भेद माना जाए तो विज्ञात्मा का परमात्मा के साथ अभेद होना संभव नहीं है लिंग मेवेति चेत परमात्मन उपचरितेश कल घट करक यथा लिंग कूछिद्राकाशादिवत परमात्म परम देशाश्रय वासनाया अविद्यात उत्थान उसरवत इत्यादि कल्पनापन्न वास्य देश व्यतिरेक वास्या वस्पंतर संचलन मन सात शक्य और यदि यह कहो कि घटाकाश करकाकाश और भूछिद्राकाशादि के समान लिंग शरीर ही परमात्मा के औपचारिक एक देश रूप से कल्पित है अर्थात लिंग रूप उपाधि से कल्पित जो परमात्मा का अंश है वही जीवात्मा है तो ऐसी अवस्था में लिंग देह का वियोग होने पर भी वासना परमात्मा के एक देश को आश्रित कर लेगी स्वप्न आदि अवस्थाओं में लिंग देह का वियोग होने पर जीवात्मा में वासना नहीं रह सकती क्योंकि लिंग का अभाव हो जाने पर उसके अधीन रहने वाले जीव का भी अभाव हो जाना असंभव है अतः लिंग का अभाव होने पर जीव में वासना रहती है यह प्रक्रिया असंगत होगी इसलिए यह मत ठीक नहीं है तथा ऊसर भूमि के समान अविद्या का स्वयं ही उदय हुआ है इत्यादि कल्पना असंगत ही ठहरेगी इसके सिवा अपने निवास योग्य स्थान को छोड़कर किसी अन्य वस्तु में वासना के संचारित होने की तो मन से भी कल्पना नहीं की जा सकती न चाह श्रुतियों गच्छी कामह संकल्पों विचिकित्सा हृदय से ध्यातीव लीलायतीव कामश हृदय श्रुता तीर्ण ही तदा सर्वांशोक हृदय सेद्या न चासा श्रुतीना मात्रार्थो न्यायात्मन पर्रह्मोपक्षच्चोपनिषदा तस्मा श्रुत्यर्थ कल्पना कुशला सर्वे उपनिषद अन्य अन्यथा कुर्वन्ति तथापि वेदार्थे सै भवतु न मे देश तथा इस विषय में काम संकल्प और संशय हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है मानव ध्यान करता है मानव वेग से चल रहा है जो संकल्प इसके हृदय में स्थित है उस समय वह हृदय के समस्त शोकों से पार हो जाता है इत्यादि श्रुतियां भी सहमत नहीं हैं इन श्रुतियों का यथाश्रुत अर्थ छोड़कर किसी दूसरे अर्थ की कल्पना करनी उचित नहीं है क्योंकि ये आत्मा का परब्रह्मत्व प्रतिपादन करने में प्रवृत्त है तथा इसी अर्थ में समस्त उपनिषदों का पर्यवसान होता है अतः श्रुति के अर्थ की कल्पना करने में कुशल ये सभी लोग उपनिषद के अर्थ को उल्टा कर देते हैं तो भी यदि वह वेद का तात्पर्य हो तो भले ही रहे मेरा उससे कोई द्वेष नहीं है न चवे भाव ब्रह्मणोपेट राशित्रपक्षे समंजस यदा तो मूर्तामूर्ते तज्जतवासनाश्च मृतामूर्ते ब्रह्मी तृतीय न चाण्युमंत्रे तदादनुकूल द्वें ब्रह्मणोपे अ्रह्मकत्मनोपेट्ल परमात्मनो वज्ञात्मद्वारे तदाव रूपे एवती दिवचन असमंजस रूपीति वासना सह स्यात् सैच मृतामृते वासनास्य वासना इति किंतु भरती प्रपंच के सिद्धांत में ब्रह्म के दो ही रूप हैं ऐसा कहना उचित नहीं है जबकि मूर्तामूर्त और तजनित वासनाएं ये मूर्त और अमूर्त दो रूप हों और उनसे रूपवान ब्रह्म तीसरा रूप हो तथा इनके बीच में कोई चौथा रूप ना हो उसी समय ऐसा निश्चय करना ठीक होगा कि ब्रह्म के दो ही रूप हैं नहीं तो ऐसा मानना होगा कि ये ब्रह्म के एक देश विज्ञानात्मा के ही रूप हैं अथवा विज्ञानात्मा के द्वारा परमात्मा के रूप हैं उस समय भी रूपे ऐसा द्विवचना प्रयोग उचित नहीं होगा अभी वासनाओं के साथ तृत्व होने के कारण रूपाणि ऐसा बहुवचनांत प्रयोग अधिक उचित होगा अर्था दो तो मूर्त और अमूर्त एवं तीसरा रूप वासनाए अथ मूर्ता मूर्ते रूपे वासनास्तु विज्ञात्मन चेत तदा विज्ञात्मद्वार विक्रीय सेम वाचो युक्तिरनि अपि द्वारत्वस्य सैसनाया अत्त्मद्वारशिष्टवाद वस्तु वस्तरद्वार विक्रीयत मुखिया वृत्तिया शक्य कल विज्ञानात्मा परमात्मनो वस्तावर तथा कल्पनाया सिद्धांत तस्मा वेदारूढ़ा स्वचित प्रभा एवि कल्पना अक्षर अक्षरबाया न अक्षर वेदार्थो वेदार्थो अक्षरबा वेदारेदारी वापेक्षेद प्रमाण्यम प्रति तस्मा कल्पना असमंजसा यदि कहो कि परमात्मा के रूप तो मूर्त और अमूर्त दो ही हैं वासनाएँ तो विज्ञात्मा की ही है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 ये लिंगात्मा प्रस्तुतो प्रस्तुत्यात्म अधिदे च मंडले पुरुषः इति इति तस्य पुरुष प्रकृतपादना मृतस्य रसो नतु विज्ञानमयः विज्ञानम यह जो दक्षिण पुरुष है इस वाक्य द्वारा आध्यात्म प्रकरण में लिंगात्मा का वर्णन आरंभ किया गया है तथा अधिदव प्रकरण में यह जो इस आदित्य मंडल में पुरुष है इस प्रकार तस्य इस पद से प्रकृत लिंगात्मा का ग्रहण किए जाने के कारण वही ग्रहण किया गया है जो कि यह अमूर्त त्य का रस है विज्ञान में का ग्रहण नहीं किया गया नु विज्ञानमय से वैतानी रूपाणी कस्मा नवंति विज्ञानम विज्ञानम प्रकृति तस्ती प्रकृतपादा पूर्वपक्ष यहाँ विज्ञानमय का भी प्रकरण है इसलिए वे विज्ञानमय के ही रूप क्यों नहीं हैं क्योंकि तस्य इस से तो प्रकृति का ही ग्रहण किया गया है नव विज्ञानमसूप्ञापय तत्वा यदि तज्ञानमय महारजनादीनी रूपाणी शूष तय नेत नेति इता रूप तया देशो न सद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि विज्ञानमय को अरूपवान रूप से बतलाना अभिष्ट है यदि ये रूप उस विज्ञानमय के ही हो तो उसी का नेत नीति इस प्रकार अनिर्वचनी रूप से आदेश नहीं किया जा सकता नन्व्यई वावादेश तो विज्ञान से पूर्वपक्ष कि यह आदेश तो किसी और का ही है विज्ञानम का नहीं है न ष्ठाते उपसंहारा विज्ञाता जानीयात विज्ञानम अयम प्रस्तुत स नेति नेति इति इति च प्रतिज्ञाता अर्थव्वाद यदि च प्रद्वस्त च्ञानम से असव्यवहार्यत्मस्वूप ज्ञापय सैत प्रध्वस्तर्वोपाधि विशेष तत्म प्रतिज्ञावती सैतना तो ज्ञापन एवाह ब्रह्मास्मृतिशास्त्रन प्राप्नोति न विभेति कत सिंकि अरे मैत्रेय विज्ञाता को किसके द्वारा जाने इस प्रकार विज्ञानमय रूप से आरंभ करके छठे अध्याय के अंत में वह आत्मा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इस प्रकार उपसंहार किया है तथा ऐसा मानने पर ही विशेष रूप से ज्ञान कराऊंगा यह प्रतिज्ञा भी सार्थक हो सकती है जहाँ यदि विज्ञानमय के ही सर्वोपाधि विनर्मुक्त व्यवहारातीत तो आत्मस्वरूप का ज्ञान कराना अभिष्ट होगा तभी यह प्रतिज्ञा सार्थक हो सकेगी जिसका ज्ञान कराए जाने पर यह अपने ही को मैं ब्रह्मू ऐसा ज्ञानता और शास्त्र निष्ठा को प्राप्त करता है तथा किसी से भी भय को प्राप्त नहीं होता अथ पुराण्यो विज्ञानमय अन्य नेति नेति व्यपदीश्य तदन्य दो ब्रह्मांड्योहमस्मी हमस्मिति गृहीत सैत न आत्मान एवाभेदहम ब्रह्मास्मी तस्मात्त लिंग पुरुष सेता रूपाणी और यह विज्ञान में कोई अन्य हो तथा नेति नेति वाक्य से किसी अन्य का निर्देश किया गया हो तो उस अवस्था में यह ब्रह्म अन्य है तथा मैं अन्य हूँ ऐसा विपरीत ग्रहण किया जाएगा अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ग्रहण नहीं होगा अतः तैत मंत्र से बदलाए हुए ये रूप लिंग पुरुष के ही हैं च सत्ये सत्य परमात्मस्वे वक्त निरवशेषं सत्यम वक्त विशेष वाचना तासा मिमानी रूप्युच्य पुरुष से प्रकृत लिंगात्मन तानि इत्युच्यन्ते। सत्य के सत्य परमात्मा का स्वरूप बतलाना है अतः यहाँ संपूर्ण सत्य बतलाना आवश्यक है सत्य के ही विशेष रूप वासनाएं हैं उनके ये रूप बतलाए जाते हैं ये इस प्रकृति लिंगात्मा पुरुष के रूप हैं वे रूप कौन से हैं सो बतला जाते हैं यथा लोके महारजनम हरिद्रा तया रक्तम महारजनम यथा वासोलोके एवं सियादि विषय संयोगे तादृशम वासना रूपम रंजनाकार चित्तस्य चित्तनाशो पुरुषो रक्त इत्यते वस्त्रादिवत लोक में जिस प्रकार महाजन वस्त्र महारजन हल्दी को कहते हैं उसे रंगा हुआ जो वस्त्र होता है वही महारजन है उसी प्रकार स्त्री आदि विषय का सहयोग होने पर चित्त का वैसा ही रंजनाकार में रूप उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण यह पुरुष वस्त्रादि के समान रक्त रंगा हुआ